नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं आपके कमेंट्स आते हैं हम सभी को अच्छा लगता है और आज के इस प्रोग्राम को आइए एक यादगार बनाते हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम लोग मुलाकात करेंगे अभी किरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बाला से और ये हिस्ट्री के लेक्चरार हैं काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप सभी की तरफ से किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया स्वागत है आपका रस के साथ ही राकेश मेहता सर आने वाले हैं जो रिटायर हुए हैं एयरफोर्स से और विशेष सोशल सर्विस करते हैं लोगों को मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को गाइड करना ये कार्य करते हैं उनका भी इंतजार है हमें और हमारे साथ कोटा राजस्थान से एलिना भारती जुड़ी है जो बहुत ही अच्छा सिंगर है हमारे साथ जुड़कर वो भी इस कार्यक्रम में अपनी आवाज़ के माध्यम से आपसे जुड़ेगी और इसके साथ विक्रांत राय जी हैं आजमगढ़ यूपी से इनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में और साथ ही साथ एक और कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं रत्ना शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ में डॉक्टर भरका जी हमारे साथ हैं नागपुर से इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर भरका कैसे हैं आप जी सर बिल्कुल अच्छी जी जी जी स्वागत है आपका इसके साथ राकेश मेहता सर भी आ गए हैं फोर से रिटायर होने के बाद काफ़ी युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं और उनके सोशल इशूज़ पे भी बा, बात करते हैं और लोगों के बीच में अध्यात्म और इन दोनों का बैलेंस हम लोग कैसे रख सकते हैं इस विषय को लेकर बातें करते हैं तो राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इन चंद तालियों के साथ आज के इस प्रोग्राम में और कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद रमेश और जी और सभी सुनने वालों को मैं जहिंद बोलता हूँ अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात हो रही है इस माध्यम से और खुशी हो रहा है मुझे कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के ये विनर्स हैं जिन लोगों ने अपना जो है प्रतिभा गाने के इस कॉम्पिटिशन में दिखाया है तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप इस मंच पर भी आइए और अपना हुनर दिखाइए तो सारे लोग जुड़ गए हैं तो उनसे भी हम लोग बीच बीच में ब्रेक्स लेंगे गाना सुनेंगे तो सबसे पहले मैं स्वागत में एक गीत एलिना से स्टार्ट करते हैं एलिना भारती से तो राकेश मेहता एन किरण जी के स्वागत में आप कौन सा एक गीत सुनाने वाली हैं? जी मैं लता जी का लकजा के लिए सुनाने जा रही हूँ क्या बात है सुनाइए स्वागत हसीरात हो ना हो लग जा गली की फिर हसीरात हो ना हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो, हो। लगे जागरी सी सी हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब सी जी भर के देख लिये जि हमको करीब बसीे फिर आप नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जागरी थैंक यू वाह क्या बात बहुत बढ़िया अलीना थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए राकेश जी और किरण जी के स्वागत में आइए आप आगे बढ़ते हुए किरण जी से बातें करते हैं किरण जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप सुनाओ मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं कितने समय से आप एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और कितने समय से आप जुड़े हुए हैं थोड़ा सा बताइए बारह साल तो हो गए मुझे हिस्ट्री लेक्चर के रूप में पढ़ाते हुए अम्बाला के अंदर जी जी जी अच्छा आपका पहले जो पढ़ाई एजुकेशन में हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और इस माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटली हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं क्या डिफरेंस आपको लग रहा है जो क्लासरूम में पढ़ाना है वो एक अलग है उसमें कि हम बच्चों के साथ पूरी तरह टे बच्चों की बारे में सारा पता रहता है ऑनलाइन में तो ये है कि हमने बच्चों को काम दे दिया वो कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं, कर रहे। तो नहीं हो पा रहा लेकिन ये है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा हम्म हम्म ये इसका फायदा है हम्म हम्म तो ये इंटरनेट में बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है की चलो बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही है किरण जी बहुत ही अच्छी बात की अभी इस बीच हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं विक्रांत राय को सुनते हैं विक्रांत राय आप एक गीत सुनाइए हमें जी जी मैं आप लोगों के बीच एक गजल सुनाता हूं जगजीत सिंह जी का किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है क्या बात है जी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहा हो तुम के दिल दे आज भी है ओ किसी नजर को कोतेदार इंतजार आज भी है वो बोदिया वो पिजाए के हम मिले थे जहाँ। वो बोदिया वो पिजाइ के हम मिले थे जहा मेरी वफा का वही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 कहाँ हो तुम के दिल रे करार आज भी है ओ किसी नज़र वाह क्यों उनको ये हुआ सा जाने देख के उनको ये हुआ एहसा कि मेरे दिल पे आज भी है ओ आज भी है थैंक यू वाह क्या बात है बहुत सुंदर विक्रांत जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत खुशी हुई हमें तो आइए रत्ना जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग अभी एक गीत सुनना चाहेंगे एक सुनाई जी नमस्कार <laughs> नमस्कार नमस्कार हैं श्रोताओं को रेडियो मधुबन तरंग करने वाले हैं और आपके जो कार्यक्रम है बहुत ही नॉलेजेबल बहुत अच्छे हैं आप है मेरी तरफ से नमस्कार तो मैं नमस्कार। जो आज आपको गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सभी के लिए वो है हमारे उस परमेश्वर के लिए उस ईश्वर के लिए ब्रह्माइण की उस शक्ति के लिए जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं जी, जी, जी. शक्ति हमें देना जाता हम्म It's me, she's me. I'm me, be my darling. My kavish. कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना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 कोई तो भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर ज्ञान के हो होरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम जितनी भी दे भले I wish. का हम पे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हम की नाता मन का विश्वास कमजोर हो ना, ना वाह रचना जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्लियर थी सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थैंक यू राकेश जी नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार नमस्कार मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए स्परिचुअलिटी से कैसे जुड़ना हुआ थोड़ा सा बताइए हमें जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी मधुर आवाजे जो मैंने सुनी अलीना जी को मैं पहले भी सुन चुका हूँ बहुत ही अच्छी आवाज है और विक्रांत जी की गजल सुनी बहुत मधुर आवाज और अभी अभी बस रत्ना जी की आवाज सुनी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा सुनने को मिला अलीना जी का गीत नहीं सुन पाया मैं लास्ट में फिर सुनेंगे हम ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरा कनेक्शन 92 से था लेकिन ऑन एंड ऑफ रहता था कभी हम प्रोग्राम्स में जाते थे मेरे घर के पास ही आश्रम था तो वहां आना जाना था फिर बींग इन डिफेंस तो हम जहाँ जहाँ भी रहते थे वहां हमें ब्रह्मा के कांटेक्ट में आना ही होता था इस तरीके से ऑन एंड ऑफ जैसे मैंने बताया हम संपर्क वाले बने और संपर्क में आते आते धीरे धीरे 2003 में मैं यहाँ आ गया लकी मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ अम्बाला में ही मुझे ट्रांसफर मिली अच्छा यहाँ आने के बाद जब ये देखा कि अब तो सेटल ही हो जाएंगे तो फिर एक रूटीन हमारा रेगुलर हो गया और फिर तब से ऐसी प्रण ले लिया कि नहीं अब तो हम पक्की तौर से जुड़ेंगे तो कहते हैं कि जैसे पहले थोड़ा सा कच्चे थे फिर बाद में पक्के हो गए और तब से फिर ऐसा हुआ कि पीछे मुड़ के देखा नहीं और हमारा अनुभव ये है कि पूरी दुनिया देखने को मिली मेरे फादर भी डिफेंस में थे तो ऑलमोस्ट भारत का हर कोना देखा हुआ है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और हर सेक्ट में जाने का मौका मिला हर धर्म को जाना क्योंकि आपको मालूम है डिफेंस में सभी सर्वधर्म संभव होता है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है और सभी मिलजुल के हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे साथ अनुभव रहा तो यहाँ आके जब इनके साथ जुड़े तो यहाँ भी ऐसा ही है यहाँ हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया जाता है ना कि रिलीजन को जो की हम कहते हैं कि बहुत कट्टरवादी जो हमारे रिजिड जो नियम होते हैं जो धर्म के बारे में बताते हैं ऐसा नहीं होता हर धर्म की जो विशेष बातें होती हैं जो खास बातें होती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉमन बातें होती हैं तो उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छी दिल को अपील करने वाली बात लगी कि तेरा मेरा के चक्कर में ना रह के हम ये देखें कि हम सबके बीच में कॉमन क्या है और उस कॉमन को आगे लेके जब हम चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सबसे अभी तक हम चल रहे हैं बींग इन सिक्योरिटी एयरफोर्स में थे तो सिक्योरिटी जो हमारा सर्विसेज विंग है एसएसडब्ल्यू तो उसमें बहुत से प्रोग्राम्स करने का मौका मिलता है वहां जाने का मौका मिलता है एज ए फैकल्टी भी हम प्रोग्राम्स करते हैं आर्मी एयरफोर्स बी एस एफ आई टी यूनिट्स हैं इवन पुलिस के अभी प्रोग्राम्स हो रहे हैं अच्छा, साथ ही अच्छा। साथ मैंने लॉक किया था और एयरफोर्स में लीगल डिपार्टमेंट में होने के कारण जो हमारा जूरिस्ट विंग है उसमें जुड़ा हुआ हूँ डिफेंस में एक स्पोर्ट्स का एक टेंडेंसी होती है कि हर एक आदमी स्पोर्ट्समैन होता है तो स्पोर्ट्स विंग के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ आईटी विंग से जुड़ा हूँ एजुकेशन विंग से भी जुड़ा हूं। जब मैं वहां से आया तो मैंने यहाँ 2009 में मैंने वॉल्टर रिटायरमेंट लिया और तब से एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ के जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर तो वो एजुकेशन विंग के साथ जुड़ना भी हो गया तो लगभग जो मौका मिलता है हम वो करते हैं और मेडिकल विंग के साथ खास इसलिए हुआ क्योंकि मैं डी एडिक्शन के बहुत प्रोग्राम्स करता हूं और बेसिकली ये प्रोग्राम्स करने का मतलब ये होता है कि सीखने को मिलता है तो आज तक मैं अपने आप को एक लर्नर समझ के चल रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ बताया जाता है ब्रह्मा ब्रह्माकुमारी इसमें कि जो हमारी चीफ भी थी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है हमारी जो आदरणीय दादी जानकी, जानकी जी थी वन एज थी उनकी वो भी कहती कहती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ So hmm. तो स्टूडेंट लाइफ इज हमारे सामने बैठे हैं मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ इंस्पायर हो रहा हूँ तो मेरा भी कि मैं भी गाऊन सबके सामने है। हो रही है। तो तो कुछ ना कुछ सीखना है जी आ, राकेश जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद आप ब्रह्मा कुमारी इसके जो सर्विसेस हैं उससे जुड़ गए हैं और आप अलग अलग फील्ड में जाकर सेवाएं की हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और सीखना ये एक विद्यार्थी का लक्षण होता है और स्टूडेंट लाइफ इस बेस्ट लाइफ आपने इसको समझा और उसी को अभी तक आप जी रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति करते हैं जब भी हम लोग अपने आप को स्टूडेंट करके फील करते हैं तो एक लर्निंग तो रहता ही है और सीखने का भाव रहता है और जो कुछ आपके पास है उसे बांटने का आपका होता है तो वो लक्ष्य लेकर जब हम लोग चलते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन जो है रिलैक्स रहता है कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं और हम एंजॉय करते हैं लाइफ को बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए डॉक्टर बरका जी से एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं डॉक्टर बरका जी स्वागत है आपका जी जी, जी बहुत ही हुआ मोटिवेटिंग सॉन्ग लास्ट वीक ओम प्रकाश जी को खो दिया तो उनकी याद में मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ जी जी जी इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो न इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे कि अरबन फूल खुशियों के बातें सभी को सब का जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा का जल्दू बहाके कर दे पान हर एक मन का कोना हम चलेने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हम हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना थैंक यू सो मच प्रबर का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर से मैं किरण जी से जोड़ना चाहूँगा किरण जी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए स्परिचुअलिटी का जो आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है और फिर भी आपको वहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ चाहे वो हेल्थ ईशू हो या फैमिली इशू हो कोई भी चीज़ जो भी हमारे बीच में आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं तो आपने आध्यात्मिकता से कैसे अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाया उसके बारे में बहुत सारे तो स्पिरिचुअलिटी से ये फर्क पड़ा की माइंड को स्टेबल करना बहुत इजी रहा नहीं, हमारे नहीं। घर में लगातार तीन साढ़े तीन सालों में स्त्री डेथ हुई पहले मेरे फादर ब्रदर एक्सपायर हो गए कैंसर से फिर फादर हो फिर एक ब्रदर हो, और हो गया एक्सपायर, था था में। तो hmm. मतलब इस का ये इफेक्ट था माइंड एकदम स्टेबल रहा कि भाई ये तो है एक जीवन का सत्य है कि जाना ही है कोई ना कोई मतलब बनेगा और वो इंसान ने जो है जाना ही है मतलब hmm. उसको एक्सेप्ट करना इजी रहा नहीं तो जैसे बड़ी डिफिकल्टी इमोशनल अटैचमेंट बहुत थी फादर के साथ ब्रदर के साथ तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो है माइंड स्टेबल रहा और जल्दी से परिस्थिति का सामना हो पाया तो इसमें काफी इफेक्ट डाला लाइफ के अंदर और मुझे मजबूती दी जी जी जी मैं होती चली गई जीवन में और आगे बढ़ती गई हाँ जी किरण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को और जो सुन रहे हैं उन सभी को कहीं कही ना कहीं एक जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है कि हम अपने सगे संबंधी में से कोई अगर जिनका डेट हो जाता है तो वो काफ़ी लंबा समय तक हमें तनाव में डाल देता है या स्ट्रेस में डाल देता है या दुख फील कराता है हम उबर के नहीं आता तो आपके घर में ऐसे तीन लोगों का आपने कुछ अंतराल में देखा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में काफ़ी बड़ा एक जो स्ट्रगल पीरियड का हो या फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हमें बहुत अपने आप को संभालना पड़ता है पेशेंट रखना पड़ता है और उसके साथ में परिवार वाले भी हैं उनके बच्चे भी हैं उन सभी की ओर देख के भी थोड़ा सा वो हो जाता है हमें तो आपने ऐसे विकट परिस्थिति में भी आध्यात्म को साथ रखते हुए आपने ये समझा कि जीवन का ये सत्य है इसे हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं राकेश मेहता सर से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को राकेश जी एक और बात पूछना चाहूंगा एयरफोर्स में क्या करते थे कौन-कौन से इवेंट्स युद्ध वगैरह आपके समय में हुआ था क्या ऐसा कुछ चीजें बताइए हमें जी डिफेंस मैस में खाना बनाने वाला हो या हा, कोई जहाज उड़ाने वाला हो कुछ भी हो सबसे पहले वो एक सोल्जर है तो ये माइंड में हमारा माइंड सेट ऐसे होता है की वी ऑल आर सोल्जर Always ready to fight। हमारा मैकेजम ऐसा बनाया होता है कि हम फाइटर्स हैं बेसिकली उसके बाद क्या होता है जॉब रोल्स अलग अलग हो जाते हैं Like एडमिनिस्ट्रेशन वाले अलग चले जाते हैं टेक्निकल वाले अलग चले जाते हैं फ्लाइंग वाले अलग चले जाते हैं इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन आर्मी और नेवी में भी होता है सो so, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा सिलेक्शन दोनों में हो गया था टेक्निकल में भी हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो गया था अच्छा। आ, तो मुझे मिसाइल्स इसमें ऑप्शन मिला तो मैं थोड़ा सा एडवेंस था मुझे वहाँ जाना था बट डेस्टिनी यही थी मेरी तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में आया तो मुझे लीगल डिपार्टमेंट में काम कर उसी ने इंस्पायर किया फिर आगे चल के मैं लॉबी जो मेरा 20 इयर्स तो उन 20 सालों में में में लॉ डिपार्टमेंट काम जो तो हमारा इंटरेक्शन होता बाहर सिविल कोर्ट के साथ जो हमारे डिफेंस के लिए हो जाते बाहर के केसेस में किसी सिविलियन के साथ कोई फाइट हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया रोड एक्सीडेंट हो गया तो वो हम लोग टेक ओवर करके हम उन्हें आगे तो जितने लीगल मैटर्स थे हमारे एयरफोर्स के तो उनके साथ एसोसिएटेड रहा मैं आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल के बारे में जो हमारी मिलिट्री कोर्ट होती है हुँ. तो वो वाले केसेस भी हमने डील किए ज्यादातर बट ये एक पार्ट था ये प्रोफेशनल लाइफ थी अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी एक्टिविटीज होती है वो एज ए सोल्जर हमें फायरिंग भी करनी पड़ती है हमारे मंथली वी हैव टू फायर अपने आपको फिट रखना होता है फिर उसके बाद जो एक्टिविटी होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है मतलब हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है हम्म हम्म हम्म सबसे पहले आप सोल्जर हैं इसी बात को आपका जो है मेन फोकस यही है फिर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाते हैं वो भी आपको सर्विसेज देनी पड़ती है उसके साथ जुड़ना पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की अलिना कुछ पूछना चाहेंगे आप राकेश जी से सर मेरा आपसे सवाल है की आर्मी में जॉब करना बहुत मुश्किल होता है आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है वो तो वो वो तो सब आप कैसे कैसे मैनेज करते हो एक नेशनलिज्म की स्पिरिट आपके अंदर कैसे आती है? मतलब क्योंकि बहुत, बहुत दुखों से आपको जी राकेश जी बताइए सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ की मेरे लिए ये बहुत आसान था बिकॉज मेरे फादर खुद आर्मी में थे तो वो ऐसे माहौल में हुई कि प्रति जो भावना थी वो बचपन से ही थी और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे तो अंग्रेजों की गोली लगी थी तब वो शहीद हुए थे तो वो जो हमारी जनरेशन में चल रहा है तो वो देश सेवा जो थी मतलब खून में है तो मेरे को कुछ एफर्ट्स करने नहीं पड़े सेकेंडली जो आपने इसका माहौल बहुत टाइट और सख्त होता है जी बिल्कुल वो होता है लेकिन हमारे वहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है वो फैमिली से भी बढ़कर होता है हमारी फैमिली वही हो जाती है ऐसा नहीं है कि हम अपनी फैमिली भूल जाते हैं वी ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम अवर फैमिली बट जहाँ हम रह रहे होते हैं वो हमारी फैमिली से भी बढ़कर होती है सो so, इसलिए हमें फैमिली की कमी महसूस नहीं होती और इतने एक्टिव रहते हैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा देश सेफ है और उसके लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो फैमिली तो सेफ हो ही जाएगी और उसको लुकआफ्टर करने के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है बेसिकली लाइक like, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ लाइक like, अगर आज की डेट में कोई सैनिक हमारा ले या लद्दाख में है और उसकी फैमिली यहाँ है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा हुँ. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है थोड़ा सा अपने आपको इमोशनली और स्ट्रोंग करने की जरूरत होती है दो फीलिंग्स होती है इमोशंस तो इमोशंस हैं एक देश के साथ जुड़ी हुई है और एक फैमिली के साथ जुड़ी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी आप किसको देते हैं किसको दे एक और बात बताना चाहूंगा एक और बात साथ ही साथ बता दूं एक डिफेंस ही ऐसा सेगमेंट है जहां पर जो सिलेक्शन होती है वो टोटली साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी साइकोलॉजी में अगर वो देश देश प्रेम की भावना राष्ट्रप्रेम की भावना नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते बशर्ते आपके अंदर वो है तभी आप एंटर करेंगे भले हमारी पोस्ट खाली रह जाए लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को एनरोल भर्ती नहीं करते जिसमें ऐसी भावना ना हो तो वो बेसिकली इंस्टिंक्ट है वो बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है वो होता है अंदर जी।, जी राकेश जी बहुत अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया और हमें खुशी हुई कि आप देश सेवा करके अभी वापस देश के अंदर सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और आध्यात्मिकता से जुड़कर अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को भी आध्यात्मिक संदेश देने में आप हमेशा किसी ना किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं तो आई आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आप सभी को अलिना से फिर शुरू करते हैं एक एक छोटा छोटा गीत हो जाए एक छोटा सा पीस अलिना आप सुनाइए, देशभक्ति का हो और अच्छा जी सर मैं मनी का फिल्म का एक गाना गाने जा रही हूँ देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं मैरा या ना रहू भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं मैरा या ना रहू भारत ये रहना चाहिए रहना रहना चाहिए भारत ये रहना चाहिए ये थैंक यू बहुत Very nice. Very nice. Halina, बहुत, बहुत आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से रत्ना शर्मा जी को भी आपने नहीं सुना शायद तो रत्ना शर्मा जी एक देशभक्ति का छोटा पीस मुखड़ा एंड नंत्रा ही सुनाइए रमेश जी आज मैं देशभक्ति का थीम तैयार करके तो नहीं आई थी लेकिन आगे जैसा कि डिफेंस और आर्मी से हमारे जो मेहमान हैं आज के और टीचिंग एजुकेशन लाइन से जो हमारी मेहमान हैं ये दोनों ही जी, समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए ये मर मिटते हैं समाज को बनाने वाले एक बहुत बड़ी पिलर है बुनियाद है तो ये इनके लिए एक मेरा एक गीत समर्पित है स्वागत स्वागत मुखड़ा अंतरा ही गाई है फिर आपने पास टाइम कम है कम बिल्कुल बिल्कुल एक मुखड़ा और एक अंतरा बस ये आएगा कृपया कृपया ये कल्पना कर सटन आ रहा है तो बंद कर दो बे सहारा हो तू किसी का सहारा बनू उनकी आवाज में बे सहारा हो तू किसी का सहारा रामनो तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा कश्ती कोई डूबती पहुँचा दो किनारे पे तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा हो तो सीता सहारा बनो हो तुम सहारा हो तो रहना पड़ता है अपना दुख खुद सहना पड़ता है रास्ता चाहे कितना लंबा हो दरिया को तो बहना पड़ता है पड़ता है आ, तुम हो तो रुक मत जाओ चल निकलो रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा तुम भी हो तो किसी का सहारा बनो तुम बेसहारा हो तो जी <STALK> जी so so जी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया रत्ना थैंक यू सो मच खूबसूरत गीत आपने कुमारी की थीम से मैच करता हुआ ये सॉन्ग और <Swiftlyerte> डिफेंस और एजुकेशन के जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए समर्पित वाह सुंदर बहुत बढ़िया बहुत विक्रांत राय आप हाँ जी सर में एक सॉन्ग जीना, जीना जीना जीना उड़ा गुलाल माए तेरी चुनरिया सा। ठीक है, जी जी जी जग से हार नहीं मैं खुद से हारा हूँ म दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सिताराऊ मार मायरे मायरे कुछ बिन मैं तो अधूरा रहा मायरे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई मेरा खया मैं तेरी चून लहराए जीना जीना रे पूरा गुलाल मैं तेरी चून लहराए माय रे मायरे मायरे मायरे रे मायरे रे, रे तुझ भी रूठी मेरी परछानी मेरा ख्याल माए तेरे चून रिया लहराए जीना रे, उड़ा गुलाल लहराए जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए अब किरण जी से मैं चाहूंगा कि एक संदेश जरूर वो बताएं किरण जी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा इतने अच्छे से कलाकारों को उनके उभरते हुए नजर आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया थैंक यू सो मच आशा करता हूँ आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे हमेशा और परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे और जिस तरह से आपने अभी तक लाइफ के बहुत सारे ऐसे मुश्किल दौर से गुजरकर भी आप अपने आप को स्टेबल रखे हैं और आगे भी इसी तरह आप स्टेबल रहें ऐसी हमारी शिप कामना है और राकेश जी मैं चाहूँगा कि आप भी एक मैसेज जरूर कोट करें हमें जी बहुत अच्छा लगा मुझे आज ज्वाइन करके दो बातें बोलना चाहूँगा एक तो मुझे आज आपके साथ जुड़ के पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम बचपन में रेडियो सुना करते थे और आप जितने भी यहाँ संगीतकार साथी मेरे बैठे हैं उन्हें बता दूं कि फौजी भाइयों के लिए रेडियो की क्या इम्पोर्टेंस है ये केवल एक फौजी जान सकता है तो हम लोग जब भी एकांत में होते हैं अकेले होते हैं तो रेडियो का सहारा लेते हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज मैं खुद रेडियो पे हूं तो वो बचपन के दिन भी याद आ गए और वो जो अपने सर्विस के दिन थे वो भी याद आ गए तो एक रेडियो बहुत अच्छा साथी होता है दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए रत्ना जी ने तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो बहुत ही अच्छा संदेश और साथ ही साथ विक्रांत जी ने बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर गीत हम सबके सामने प्रस्तुत किया मेरा वन ऑफ द फेवरेट और चलते चलते अगर आपकी इजाजत हो अलीना जी रत्ना जी विक्रांत जी तो दो लाइनों में अपना संदेश देना चाहूंगा गीत गाकर कोशिश करूंगा जी, जी. अगर कोई गलती हो तो माफ कर दे पहले तो परमिशन रमेश गुन जी से क्या हमेशा गाया करता था कैसी भी आ, मुश्किलें आए जैसा अभी हमारी आ, बहन किरण जी ने बताया कि जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी जब आदमी हताश हो जाता है निराश हो जाता है और उसे रास्ता नजर नहीं आता तो मैंने एक गीत है किशोर साहब का जिसे हमने साथ रखा वो है दो लाइनें सुनाऊंगा जी जी सुनाई एक, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के परों पर मेरा आशियाना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे दोनों मेहमान जो हैं राकेश मेहता एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ब्रह्म कुमारी से जुड़कर अपने जीवन को अध्यात्म से भरपूर कर रहे हैं और दूसरों को भी अध्यात्म से सराबोर करने के लिए अपनी सेवाएं देते रहते हैं और किरण जी जो है एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय से सेवा दे रही है बच्चों को पढ़ाती हैं इतिहास पढ़ाती हैं और साथ ही साथ खुद अध्यात्मिक जीवन का एक्सपीरियंस कर रही हैं प्रैक्टिस कर रही हैं फिलोसफी को अच्छी तरह से जानती हैं और बच्चों को भी वो पढ़ाते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अंजली जो है उन्हें भी देते रहती हैं ताकि उनका मन एकाग्र हो और पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकें तो इन दोनों को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और जाते जाते मैं कहूँगा बरखा जी आप एक छोटा सा मुखड़ा अंतरा जरूर सुनाइए छोटा सा पीस गाने का हमारे दोनों मेहमानों को उनके लिए गाइए जिंदगी गले लगा ली ए जिंदगी गले लगा ली हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना? ए जिंदगी गले लगा ली ए जिंदगी छोटा सा साया था छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बोलों से मन भर लिया हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ला ला ला ला ला, ला ला ला ला ला हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ए ज़िंदगी ऐ ज़िंदगी गली लगा ली गली लगा ली थैंक यू सो मच चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाला गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शकों को भी अच्छा लगा है और राजेंद्र शर्मा जी ने मैसेज करके आप सभी को याद किया है और बड़े अच्छी तरह से प्रोग्राम सुन रहे हैं वो और सबको याद किया है उन्होंने नाम सहित राजेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और गुरुदेव जी ने भी याद किया है और धर्म नारायण दुबे जी जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी बड़ा प्यार से मैसेज किया आप सभी को याद करते हुए जोश्ना जी दिल्ली से उन्होंने भी याद किया है और साथ ही साथ हेमलता जी जिन्होंने भी याद किया है गायकवाड दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने एलिना के लिए बहुत खूब लिख के भेजा है और साथ ही साथ मैसेज किया है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं और भी के राज ऋषि जी ने भी ओम शांति लिख के भेजा है तो आप सभी को जो दर्शकों ने मैसेज किया है उन सभी को बहुत बहुत याद और साथ ही साथ हमारे आज के मेहमान राकेश मेहता जी और किरण जी को ये चंद तालिया फिर से एक बार उनके लिए और आप सभी जो हमारे रत्ना शर्मा विक्रांत राय अलीना भाटी और डॉक्टर बरका आप सभी ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए एक दो लाइन कहना चाहूँगा कि हमारी जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन हम उनमें से नहीं हैं क्योंकि हम अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में बातें मुलाकातें तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए